मान के नीचे क्या है धरती है धरती है किस धरती के नीचे क्या है पानी है पानी है पैरों के नीचे भी धरती पेड़ों के नीचे भी धरती हम सबके नीचे धरती हम सब आसमान के नीचे आसमान के नीचे क्या है हम सब भी है धरती भी है आसमान के नीचे क्या है हम सब भी है धरती भी है हम सब भी है धरती भी है हम सब भी हैं धरती भी तो बच्चों हम सब आसमान के नीचे रहते हैं आसमान के नीचे हमारे घर भी हैं तुम्हारा स्कूल भी आसमान के नीचे है पेड़ भी आसमान के नीचे हैं हमारी धरती भी आसमान के नीचे है अच्छा अब एक काम करो अपने हाथ पर अपनी किताब रखो रखो रखो हम्म रखो हां अपने हाथ पर अपनी किताब रखो ऐसे अब बताओ किताब के नीचे क्या है किताब के नीचे तुम्हारा हाथ है <laughs> है ना किताब के नीचे तुम्हारा हाथ है अब किताब को मेज पर रख दो किताब को ये किताब है ना इसको मेज पर रख दो ऐसे हां तुम भी रख दो रख दिया ना अब किताब के नीचे मेज है हम्म अब किताब के नीचे मेज है भैया तो फिर मेज के नीचे क्या है क्या है जी मेज के नीचे मेज के नीचे तो कुछ भी नहीं है है ना कुछ भी नहीं है ना अब मेज के नीचे एक गिलास रख दो उठाओ वो गिलास हम्म हम्म गिलास उठाओ इसे मेज के नीचे रख दो ऐसे अब बताओ गिलास कहां रखा है सही बताया यह गिलास मेज के नीचे रखा है गिलास मेज के नीचे रखा है किताब मेज पर मेज के नीचे गिलास अच्छा अब यह बताओ कि तुम्हारे पैरों के नीचे क्या है देखो देखो देखो गौर से देखो तुम्हारे दोनों पैरों के नीचे क्या है हम सोच के बताओ तुम्हारे दोनों पैरों के नीचे क्या है तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन है कहां है जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे तुम्हारी नाक के नीचे क्या है हम्म नाक के नीचे क्या है सोचो सोचो अच्छा छू के बताओ तुम्हारी नाक के नीचे क्या है देखा सही तुम्हारी नाक के नीचे मुंह है कौन सा मुंह वही मुंह जिससे तुम खाना खाते हो मैं खाना खाती हूं हर आदमी की नाक के नीचे मुंह होता है हर पशु की नाक के नीचे मुंह होता है कुत्ते का मुंह कहां होता है अरे तुम्हारी तरह कुत्ते का मुंह भी उसकी नाक के नीचे होता है तो फिर बिल्ली का मुंह कहां होता है बिल्ली का मुंह भी उसकी नाक के नीचे ही होता है ते कामू नाक के नीचे बिल्ली कामू नाक के नीचे कुत्ते कामू नाक के नीचे बिल्ली कामू नाक के नीचे हम सबका मुंह नाक के नीचे हम सबका मुंह नाक के नीचे हम सबका मुंह नाक के नीचे हम सबका मुंह नाक के नीचे तो भाई एक थी बिल्ली एक थी बिल्ली वह पेड़ पर बैठी थी कहां बैठी थी पेड़ पर पत्तों के नीचे छिपी बैठी थी उसने एक आवाज सुनी चु चु चु चु चु चु चु चु चु चु चु चु चु चु आवाज नीचे से आ रही थी <laughs> कहां से आवाज आ रही थी भैया पेड़ के नीचे से और क्या था पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे क्या था भला पेड़ के नीचे धरती थी बिल्ली ने नीचे धरती पर देखा कहां देखा बिल्ली ने नीचे पेड़ के ऊपर से नीचे देखा धरती पर धरती पर बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े थे उन पत्तों पर एक सूरह कि रोटी पड़ी थि कि बिल्री ने देखा एक चोटी सी चुहिया बार- guell patsrais नीची घुषधी कहां घुच आती रेखिव जयुक कि पत्तों के नीचे च्चे doc quasi한다 आर रोटी खा दी भ्ट से खाने की बार चारी के पीच में बाग जातीं� रibl three छट पेड़ से नीचे जमीन पर कूद पड़ी म्याऊ म्याऊ म्याऊ मैं तुम को खाऊं म्याऊ म्याऊ कहां कूद पड़ी बिल्ली हम पेड़ के ऊपर से नीचे धरती पर सूखे पत्तों पर जहां चूया रोटी खा रही थी चूया पत्तों के नीचे खुशी रोटी खा रही थी भैया बिल्ली को नीचे कुत्ते देख बेचारी घबरा गई जान बचाकर भागी भागी कहां झाड़ी के भीतर अंदर घुसने की कोशिश करने लगी बिल्ली भी उसके पीछे भागी बिल्ली भी झाड़ी के नीचे घुसने लगी लेकिन भाई बिल्ली चुहिया से बहुत बड़ी थी वो झाड़ी के नीचे घुस ही नहीं सकी झाड़ी के नीचे कांटेदार पौधे हो गए थे कहां हो गए थे कांटेदार पौधे झाड़ी के नीचे हम जब बच्चों बिल्ली झाड़ी के नीचे घुसी तो कांटे उसे चुभ गए हाय बिल्ली हाय हाय करते पीछे हटी <laughs> क्या हुआ बच्चों बिल्ली के कांटे जो लग गए तो हाय हाय करने लगी चूहिया ने यह देखा तो वह झट से झाड़ी के नीचे से निकलकर भाग गई बिल्ली फिर उसे पकड़ने लपकी रास्ते में कूड़े से भरी टोकरी रखी थी क्या रखी हुई थी रास्ते में कूड़े से भरी टोकरी टोकरी नीचे से टूटी हुई थी चूहिया टोकरी के नीचे कूड़े में जा छिबी फिर भैया आई बिल्ली उसने टोकरी के नीचे पंजा जो मारा टोकरी फट से उलट गई नीचे का हिस्सा ऊपर ऊपर का हिस्सा नीचे उसमें भरा कुछ कूड़ा नीचे जमीन पर आ गिरा जो कूड़ा था ना बच्चों उसमें वो पहले तो नीचे को जमीन पर आ गिरा और फिर कुछ बिल्ली पर हाय बिल्ली बेचारी नीचे गंदगी में सन गई बिल्कुल गंदी हो गई बिल्ली चूया कूड़े के नीचे थी टोकरी उल्टी तो ऊपर आ गई बिल्ली उसे जरूर पकड़ती बच्चों लेकिन बिल्ली उसे पकड़ती ही इससे पहले ही चूहिया ने छलांग मारी छलांग मारकर दूर नीचे जमीन पर जा गिरी फिर क्या जैसे ही चूहिया जमीन पर नीचे जा गिरी फिर चूहिया यह जा वो जा यह जा वो जा वो भाग गई बिल्ली उसके पीछे भागी रास्ते में मिला एक घोड़ा क्या मिला घोड़ा हां रास्ते में मिला एक घोड़ा चूहिया उसके पास जाकर बोली घोड़े दादा घोड़े दादा मुझे बचाओ बिल्ली मुझे खा जाएगी घोड़े दादा घोड़े ने सिर नीचा करके जमीन की ओर देखा उसे घास में एक छोटी सी चूहिया दिखाई दी घोड़ा बोला <laughs> मेरी पीठ पर बैठ जा क्या बोला घोड़ा मेरी पीठ पर बैठ जा चूया चुचू चुचू चुचू करती हुई घोड़े की पीठ पर जा बैठी फिर आई बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ घोड़े दादा चूया को पीठ से नीचे उतारो मैं उसे खा जाऊंगी क्या बोली बिल्ली बोली चूहा को पीठ से नीचे उतारो मैं उसे खाऊंगी घोड़ा बोला चूहा नीचे उतरती ही नहीं न जाने कब से कह रहा हूं अरविंद नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो न नीचे उतरती है न नीचे गिरती है क्या बोला बच्चों घोड़े ने कहा चूहा पीठ से नीचे उतरती ही नहीं बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ यह ऐसे नीचे नहीं उतरेगी इसे जबरदस्ती नीचे उतारना ही होगा घोड़ा बोला <laughs> तुम इसे नीचे कैसे उतारोगी क्या बोला घोड़ा तुम इसे नीचे कैसे उतारोगी बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं देखते जाओ घोड़े दादा मैं नीचे से छलांग लगाकर तुम्हारी पीठ पर जाऊंगी और वहां से इस चूहे को नीचे गिरा दूंगी इतना कह कर बिल्ली ने जो छलांग मारी घोड़े ने उस पर दुलत्ती झाड़ दी बेचारी बिल्ली म्याऊ म्याऊ म्याऊ करती नीचे जा गिरी उसके नीचे के सारे दांत टूट गए नीचे के बच्चों बिल्ली के सारे दांत टूट गए और तो और ऊपर के भी दो ही दांत बचे बच्चों जिस समय बिल्ली नीचे जमीन पर गिरी हाय हाय हाय कर रही थी तो जानते हो चूहिया ने क्या किया चूहिया ने मौका देखा और झट से नीचे कूदकर भाग गई बिल्ली बेचारी नीचे पड़ी हाय हाय हाय करती चूहिया ऊपर घोड़ा नीचे चूहिया ऊपर घोड़ा नीचे चूहिया के नीचे घोड़ा टूटी मटकी पानी नीचे टपके घोड़ा थोड़ा, थोड़ा। ô đangô đã ắp cái ô đangô đãặ cáiô đãô đã bệnhặ cái ô